महादेव जी अपने धाम में प्रवेश करके जब सुंदर आसन पर विराजमान हुए तब वक्र स्वभाव वाले क्रूर कामदेव ने उन्हें अपने बाणों से भेदने का विचार किया वह अनाचारी दुरात्मा और कुलाधम काम सब लोगों को पीड़ित करने वाला है वह नियम तथा व्रतों का पालन करने वाले ऋषियों के कार्य में विघ्न डाला करता है उस दिन चक्रवाक का रूप धारण करके अपनी पत्नी रति के साथ उसका आगमन हुआ था देवताओं के स्वामी भगवान शंकर ने अपने को विद्वने की इच्छा रखने वाले आताताई कामदेव को तीसरे नेत्र से अवहेलना पूर्वक देखा फिर तो उनके नेत्रों से प्रकट हुई आग सहस्त्रों लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठी और रति के स्वामी मदन को उसके साज श्रृंगार के साथ सहस्र दग्ध करने लगी उस समय जलता हुआ कामदेव बड़े करुण स्वर में अंतर्नाद करने लगा और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धरती पर गिर पड़ा इतने में उसके सब अंगों में आग फैल गई और सब लोगों को ताप देने वाला काम स्वयं ही पृथ्वी पर गिरकर क्षण भर में मूर्छित हो गया उसकी पत्नी रति अत्यंत दुखीत हो करुणा में विलाप करने लगी उस दुखनी ने महादेव जी तथा पार्वती देवी से अपने पति के लिए याचना की उसके दुख को जानकर दयालु दम्पति ने उसे सांत्वना देते हुए कहा কল্যাणी कामदेव तो अब निश्चय ही दग्ध हो गया अब यहां इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती परंतु शरीर रहित होते हुए भी यह तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करता रहेगा सुबह जब भगवान विष्णु वसुदेव नंदन कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे उस समय उन्हीं के पुत्र रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा इस प्रकार वरदान पाकर काम पत्नी रति खेद रहित एवं प्रसन्न हो अपने अविष्ट स्थान को चली गई इधर भगवान शंकर कामदेव को दग्ध करने के पश्चात भगवती उमा के साथ हिमालय पर प्रसन्नतापूर्वक रमण करने लगे पार्वती जी ने कहा भगवन देव देवेश्वर अब मैं इस पर्वत पर नहीं रहूंगी अब मेरे लिए दूसरा कोई स्थान बनाइए महादेव जी बोले देवी मैं तो सदा तुमसे अनित्य रहने को कहता था किंतु तुम्हें कभी अन्य किसी स्थान का निवास पसंद नहीं आया आज स्वयं ही तुम अन्यत्र रहने की इच्छा क्यों करती हो इसका कारण बताओ देवी ने कहा देवेश्वर आज मैं अपने महात्मा पिता के घर गई थी वहां माता ने मुझे एकांत स्थान में देख उत्तम आसन आदि के द्वारा मेरा सत्कार किया और कहा उमे तुम्हारे स्वामी दरिद्र हैं इसलिए सदा खिलौनों से खेला करते हैं देवताओं की क्रीड़ा ऐसी नहीं होती महादेव आप जो नाना प्रकार के गणों के साथ विहार करते हैं यह मेरी माता को पसंद नहीं है यह सुनकर महादेव जी हंस पड़े और देवी को हंसाते हुए बोले प्रिय बात तो ऐसी ही है इसके लिए तुम्हें दुख क्यों हुआ मैं कभी हाथी के चमड़े लपेटता कभी दिगंबर बना रहता श्मशान भूमि में निवास करता बिना घर द्वार का होकर जंगल में और पर्वत के कंदराओं में रहता तथा अपने गणों के साथ घूमता फिरता हूं इसके लिए तुम्हें माता पर क्रोध नहीं करना चाहिए तुम्हारी माता ने सब ठीक ही कहा है इस पृथ्वी पर प्राणियों का माता के समान हितकारी कोई बंद नहीं है देवी ने कहा मुझे अपने बंध बांधों से कोई प्रयोजन नहीं है आप वही करें जिससे मुझे सुख हो देवी का वचन सुनकर देवेश्वर महादेव जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए उस पर्वत को छोड़ दिया और पत्नी तथा पार्षदों को साथ ले देवताओं और सिद्धों से सेवित सुमेरु पर्वत के लिए प्रस्थान किया दक्ष यज्ञ विध्वंस ऋषियों ने कहा ब्राह्मण वैवस्वत मनवंतर में रचिताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष का अश्वमेध यज्ञ कैसे नष्ट हुआ ब्रह्मा जी बोले ब्राह्मणों महादेव जी ने सती देवी का प्रिय करने की इच्छा से जिस प्रकार दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था उसका वर्णन करता हूं पूर्व काल की बात है महादेव जी मेरुगिरि के ज्योतिर स्थलामक शिखर पर जो सब प्रकार के रत्नों से विभूषित और पलंग की भांति फैला हुआ था विराजमान थे गिरिराज कुमारी पार्वती सदा उनके पार्श्व भाग में बैठे रहती थीं आदित्य वसु अश्वनी कुमार गुहकों सहित कुबेर महामुनि शुक्राचार्य तथा सनत कुमार आदि महर्षि उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे अत्यंत भयंकर राक्षस एवं महाबली पिशाच जो अनेक रूप धारण करने वाले तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे भगवान शिव के समीप रहा करते थे भगवान के पार्षद भी वहां मौजूद थे वे सब अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे महादेव जी की इच्छा से भगवान नंदीश्वर भी वहां खड़े रहते थे नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी मूर्तिमती होकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थीं इस प्रकार परम सौभाग्यशाली देवर्षियों एवं देवताओं से पूजित होकर भगवान शंकर वहां सदा निवास करने लगे कुछ काल के बाद प्रजापति दक्ष ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ करने की तैयारी की उनके उस यज्ञ में इंद्र आदि संपूर्ण देवता स्वर्ग से आकर एकत्रित होने लगे वे अग्नि के समान तेजस्वी देवता दक्ष के अनुरोध से प्रकाशमान विमानों पर बैठकर गंगा द्वार को गए पृथ्वी आकाश और स्वर्ग लोक में रहने वाले सभी देवता प्रजापति के पास हाथ जोड़कर उपस्थित हुए आदित्य वशु रुद्र साध्य और मरुद गण ये सब यज्ञ में भाग लेने के लिए भगवान विष्णु के साथ वहां पधारे उस म धूमप आज्यप तथा सोमप नाम वाले देवता भी अश्विनी कुमारों के साथ वहां उपस्थित थे यह तथा और भी अनेक भूत प्राणियों का समुदाय वहां एकत्रित हुआ था जरायुज अंडज सैदज तथा उद्भिज भी उस यज्ञ में सम्मिलित थे देवता लोग अपनी स्त्रियों तथा महर्षियों के साथ वहां पधारे थे देवताओं को वहां जाते देख गिरिराज कुमारी पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा भगवान ये इंद्र आदि देवता कहां जाते हैं महादेव जी बोले महाभागे प्रजापति दक्ष अश्वमेध यज्ञ करते हैं उसी में सब देवता जा रहे हैं देवी जी ने पूछा महाभाग आप इस यज्ञ में क्यों नहीं जाते ऐसी कौन सी रुकावट है जिससे आपका वहां जाना नहीं होता महादेव जी बोले महाभागे देवताओं ने ही यह सब किया है उन्होंने किसी भी यज्ञ में मेरा भाग नहीं रखा है पहले से जो मार्ग चला आता है उसी से अपने को भी चलना चाहिए उमा जी ने कहा भगवान आप सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं आपके गुण और प्रभाव सबसे अधिक हैं आप अपने तेज यश और श्री के द्वारा अजय एवं आदृश्य हैं महाभाग यज्ञ में आपके भाग का जो यह نشेद है इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है मेरे शरीर में कंप छा गया है महादेव जी बोले देवी क्या तुम मुझे नहीं जानती आज तुम्हें जो मोह हुआ है उससे इंद्र आदि देवताओं सहित संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट हो सकती है मैं ही यज्ञ का स्वामी हूं मेरी ही सब लोग निरंतर स्तुति करते हैं मेरे ही संतोष के लिए सब लोग रथंतर शाम का गान करते हैं ब्राह्मण वेद मंत्रों से मेरा ही यजन करते हैं तथा आधर्वी लोग यज्ञ में मेरे ही लिए भोगों की कल्पना करते हैं प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी से यूं कहकर भगवान शंकर ने अपने मुख से क्रोधार ने जनित एक महाभूत की सृष्टि की फिर उससे कहा तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के यज्ञ में जाओ और उसका शीघ्र विनाश करो तब उसने रुद्र की आज्ञा से सिंह का वेश धारण करके दक्ष के यज्ञ का विनाश कर डाला उसने अपने कर्म का साक्षी बनाने के लिए अत्यंत भयंकर भद्रकाली को भी साथ ले लिया था भगवान का वह क्रोध वीरभद्र के नाम से विख्यात हुआ Josh Mishan bhoomi mein nivas karta hai